इस बीच ट्रक के सीवरेज टैंक में भरा हुआ पूरा कचड़ा हाईवे पर फैल चुका था जिससे से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। पूरे सड़क पर मलबा फैला हुआ था और उन मलबे के बीच में सिगरेट के अनगिन डिब्बे भी बिखरे पड़े थे क्योंकि टैंकर सड़क के दूसरे साइड वाले हाईवे पर जाकर पलटा था जिससे इसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया था ऐसे में उस रोड पर तेज स्पीड में आ रही कई गाड़ियों को ब्रेक लगाने का भी मौका नहीं मिल सका कुछ ही सेकंड में वहां पर एक के बाद एक करके कई सारी गाड़िया एक दूसरे से भिड़ने लगी कुछ गाड़ियाँ तो हाईवे के किनारे बने गड्ढों में जाकर घुस गईं और कुछ गाड़ियाँ हाईवे के किनारे लगे पेड़ से भिड़ने लगी जैसे विक्रांत ने यह सब देखा तुरंत ही उसने सक्शन पाइप के वॉल्व को बंद कर दिया और अपने ट्रक की स्पीड को भी बिल्कुल कम कर दिया भले ही विक्रांत अपने हाथ में पाइप लेकर खड़ा था और वो खुद ही टेंकर के ऊपर सीवरेज को डिस्चार्ज कर रहा था लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी काफी सारा कचरा गिरा पड़ा था यहाँ तक कि उसके चेहरे पर इतना ज्यादा कचरा गिर गया था कि वो अपनी आंखें भी ढंग से नहीं खोल पा रहा था और इसकी बदबू की वजह से उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था बदबू की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था इसलिए वो जल्दी से जल्दी ट्रक को रोककर खुद को साफ करना चाहता था लेकिन अभी उसने ट्रक की स्पीड को कम करना शुरू कर ही दिया था कि उसके ट्रक के सामने एक बी एमडब्ल्यू मॉडल की कार आ गई जाहिर है ये कोई सस्ती कार नहीं थी और ये भी था कि विक्रांत खाली हाईवे पर कितने भी तेज ट्रक को भगा ले, लेकिन वो बीएमडब्ल्यू को पीछे नहीं कर सकता था लेकिन जब विक्रांत ने हाईवे पर उस टैंकर को पलटाया था तो उसके धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी थी। ऐसे में इस बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करके इस पलटे हुए ट्रक को देखना शुरू कर दिया अब जैसे ही उसकी रफ्तार कम हुई तुरंत ही विक्रांत वाला ट्रक ठीक उसके पीछे पहुंच गया तभी अचानक से बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर की नजर पीछे आ रही ट्रक पर पड़ गई और उसने फुर्ती दिखाते हुए अपनी कार को साइड में कर लिया लेकिन उसकी फुर्ती और समझदारी भी उसकी गाड़ी को बचा नहीं सकी क्योंकि फिर भी उस कार का डोर साइड ट्रक से टकराता हुआ पीछे हो गया इस टक्कर में ट्रक फिर से थोड़ा डिसबैलेंस होने लगा जिससे इसके पीछे टैंक के पास पाइप लेकर खड़े विक्रांत का भी संतुलन बिगड़ गया हालाकि ट्रक की स्पीड अब तक काफी धीमी हो चुकी थी लेकिन फिर भी इसी असंतुलन में उसके हाथों फिर से सक्शन पाइप का वॉल्व खुल गया फिर से उस पाइप की सीवरेज का थोड़ा बहुत मलबा बाहर आना शुरू हो चुका था लेकिन इस बार टैंकर की जगह ये बीएमडब्ल्यू कार थी जो कि कुछ ही सेकंड में सीवर के मलबे से पूरी तरह ढक चुकी थी फिर जब विक्रांत ने रुक चारों तरफ का जायजा लिया तो फिर ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर मानो भयानक युद्ध हुआ हो हु� सड़क पर चारों तरफ सिगरेट के डिब्बे और मलबा फैला हुआ था हाईवे पर अब तक एक के बाद एक करके कई सारी भरने लगी थी और सड़क पर धुएं का गुबार छा उठा था हालांकि आज के दिन हाईवे पर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी लेकिन फिर भी बीच सड़क पर ट्रक पलटे होने की वजह से यहाँ पर हल्का जाम भी लगना शुरू हो चुका था तो विक्रांत को थोड़ी बहुत चोट लगी भी थी लेकिन फिर भी वो अपनी चोट को इग्नोर करते हुए जल्दी से रोड पर गिरे टैंकर के पास पहुँच गया उसने टैंकर के करीब जाकर देखा तो उसे पता लगा कि टैंकर का ड्राइवर केबिन सीवर के कचरे से भरा पड़ा था और ट्रक के गिरने की वजह से उसमें भरा हुआ कचड़ा अब बहकर बाहर आ रहा था जिस वजह से वहां पर काफी गंदी बदबू आ रही थी भले ही वहां पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी विक्रांत ने हिम्मत करके किसी तरह से टैंकर का दरवाजा खोल दिया जिसके बाद केबिन में से काफी सारा कचरा टूटे हुए दरवाजे से बाहर आने लगा और उसके साथ ही एक लाश भी बाहर जमीन पर आ गिरी उसे एक नजर देखते विक्रांत को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि गैरेज का मालिक प्रतीक था और ये पहले से ही मरा हुआ था गैरेज के पास ही विक्रांत ने इसके सिर में गोली मार दी थी हालांकि गंदी बदबू की वजह से विक्रांत को ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी उसको चक्कर आ जाएगा और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ेगा इसका मतलब इस टैंकर में कुल तीन लोग थे एक तो ये प्रतीक की लाश थी और बाकी के दो लोग जिंदा थे जो उसमें बैठे हुए थे ड्राइवर के अलावा जो दूसरा शख्स था वो ही विक्रांत के ऊपर थोड़ी देर पहले गोली चला रहा था फिर वो जल्दी से भागता हुआ बाहर गिरे हुए उन दोनों चोरों का हाल जानने के लिए निकल पड़ा पहले तो वो डिवाइडर से टकरा कर जमीन पर गिरे शख्स का हाल जानने के लिए पहुंचा। विक्रांत ने उस शख्स को अपने पैरों ऐसी धक्का देते हुए इसे सीधा कर दिया लेकिन उसके पूरी शरीर आरोप चोट का एक भी निशान नहीं था और उसकी सांस भी हल्की हल्की चल ही रही थी फिर विक्रांत ने अपने जूतों की नोक से उस शख्स के चेहरे पर लगे कीचड़ और गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया तब जाकर उसे ये पता लगा की ये शख्स तो काफी यंग है विक्रांत उसकी शक्ल देख कर ही समझ गया कि इतनी छोटी उम्र का ये लड़का ही नंदू चोर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है इसका मतलब ये था कि या तो नंदू इस चोरी में वो शख्स जमीन पर पड़े पड़े कुछ नहीं बोल पा रहा था हालांकि उसकी छाती बार बार ऊपर नीचे हो रही थी जिसे देख कर ये अंदाजा लगाया जा सकता था की ये अभी भी सांस ले रहा है हालांकि उसके शरीर से काफी दमघोटू बदबू आ रही थी ऐसे में विक्रांत को उसे दूर हटना पड़ा जबकि उधर दूसरी तरफ पेड़ से टकरा कर घायल हुए ड्राइवर को होश आ सिगरेट का डिब्बा पलटी हुई ट्रक और पूरे सड़क पर फैला मलबा देखा तो वो बिल्कुल दंग रहेगा उसने सोचा भी नहीं होगा की उसके साथ इतना भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता है और एक्सीडेंट तक तो बात ठीक थी उसके लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी की इतने भयानक एक्सीडेंट का होने के बाद भी वो सही सलामत खड़ा था खैर इस वक्त उसका पूरा ध्यान सड़क पर फैले हुए सिगरेट के डिब्बों पर टिका हुआ था वहीं हाईवे पर जा रहे लोग भी इस सीन को देखकर काफी उत्सुक नजर आ रहे थे कुछ लोग तो टैंकर के पास जा जाकर वहां पर बिखरे हुए सिगरेट के डिब्बों को देखकर काफी हैरत में थे सबके मुंह से बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि ये बहुत महंगे ब्रांड की सिगरेट है ये इम्पोर्टेड सिगरेट कुछ लोगों ने चुपके से सिगरेट को चुराना भी शुरू कर दिया था उस भीड़ में एक काफी मोटा सा आदमी नजर आ रहा था जो कि बेशर्मी की सारी सीमाएं पार करते हुए सड़क पर पड़े सिगरेट के कई सारे कार्टून उठाकर अपनी गाड़ी में रखने में लगा हुआ था चूंकि यहाँ पर नंदू नहीं था ऐसे में विक्रांत गहरी सोच में डूबा हुआ था और इसी टाइम उसकी नजर पेड़ से टकरा घायल पड़े उस मोटे आदमी पर पड़ी सबसे ज्यादा चोट ही उसी को लगी थी और वो शायद अब तक कोमा में जा चुका था ऐसे में अब उसका यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन ही था हालांकि अपनी सेफ्टी के लिए विक्रांत उसके हाथ में हथकड़ी लगा देना चाहता था वैसे तो इस टाइम उसके पास हथकड़ी थी ही नहीं लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि अगर उसके पास हथकड़ी होती भी तो भी शायद वो इस शख्स के करीब जाकर उसे हथकड़ी लगाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता क्यूँकी उसके शरीर से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था इसी टाइम विक्रांत को ध्यान आया कि अभी एक और टैंकर को पकड़ना है ऐसे में वो तेजी से भागता हुआ वापस से अपनी ट्रक में पहुंच गया और इस दौरान उसने अपने डिटेक्टर में दूसरे वाले ट्रक की लोकेशन जानने की कोशिश भी कर रहा था शिट यार अचानक से विक्रांत को ये पता लगा कि अब तक दूसरा वाला ट्रक उसके ट्रैकिंग डिवाइस के रेंज ऐसी बाहर जा चुका है उस ट्रक के रेंज ऐसी बाहर जाने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं पहला तो ये हो सकता है कि उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया होगा या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि विक्रांत अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज उठा जैसे उसने फोन उठाया उसे दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी ये आवाज़ उसी इंस्पेक्टर की थी जिससे विक्रांत को अभी थोड़ी देर पहले ही इस केस के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिली थी सर आप ठीक तो है इंस्पेक्टर विक्रांत ने सवाल किया मैं ठीक हूँ मेरी चिंता मत करो ये बताओ टूल का कुछ पता चला कुछ किया तुम लोगों ने कि नहीं मुझे पता है ये अचानक से विक्रांत को एहसास हुआ कि उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि अगर उसने फ्यूल टैंकर की लोकेशन के बारे में इंस्पेक्टर से कुछ कहा तो हो सकता है कि वो कुछ शक करने लगे हाँ सर हमने पकड़ लिया है मैं भी वहीं था जब इसे पकड़ा गया लेकिन सर इंस्पेक्टर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा सर हम लोगों ने ट्रक को हाईवे से लगभग तीन किलोमीटर अंदर एक गाँव में जाकर पकड़ा है लेकिन सर हम सिर्फ ट्रक ही पकड़ पाए जब हमने ट्रक को पकड़ा तो उसमें अंदर कोई भी नहीं था सिर्फ उसमें से सिगरेट के डिब्बे ही बरामद हो सके बाकी सारे फरार हो चुके हैं।